अथर्ववेदिया मांडू के उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ अलात शांति प्रकरण का छब्बीसवा कार्य का देख रहे थे चित्तं न संस्पृश त्यर्थम नर्थाशम तथे च अभूत तो ही यतचार्थो नर्थाष तथ पृथक विज्ञानवादी कहता है, जो है ये जो चित्तम है विज्ञानम ये अर्थ का स्पर्श कभी करता ही नहीं है अर्थ अर्था विषय का स्पर्श करता ही नहीं है और विषय का स्पर्श नहीं करता है तो बाहर में कल्पित तो विषय है उसका स्पर्श करता है कहते हैं वो भी अर्थाभास वो भी नहीं है तो उसका भी स्पर्श नहीं करता क्यों नहीं करता है कहते अभूत तो ही यथश्चा तो अर्थ भी नहीं है अर्थाभस भी है नहीं पदार्थ है नहीं क्योंकि लोग बाह्य अर्थ तो मानते नहीं करते टीका में नहीं स्फुरम सकर्मकम तस् सकर्मकत्व प्रसिद्धभा तो चित्त है चित्त अर्थात स्फुर ज्ञान तो मतलब स्फुर रूप न ही स्फुरण सकर्मक जो स्फुर धातु स्फुर संचलने धातु ये अकर्मक धातु ही है तुधाति गण्य धातु है परसम पद अकर्मक धातु है तभी ये अर्थात विज्ञानवादी कह रहे हैं कि स्फुर धातु ये धातु ही तो अकर्मक धातु है इसलिए इसका कर्म कहाँ आएगा सकर्म का तो प्रसिद्ध तो ये धातु ही अकर्म का धातु है क्योंकि विज्ञानवादी का जो ये मूल ग्रंथ है मूल ग्रंथ अर्थात इनका जो वार्तिक है है इनका सूत्रकार है नागार्जुन धर्म की धर्म की कह रहे हैं भारतीय का नाम है प्रमाण वार्तिक तो वो संस्कृत में है पूरा ए, क्योंकि उस समय में जब ये मीमांसक और मीमांसकों के साथ उस समय विवाद होता था ये वेदांत तो, तो बाद में है भाषेकर भगवान आलमुखी उस पर उससे पहले ये जो प्रमाण वार्तिक है वो खंडन किया है इसका कुमार भटका पूरा संस्कृत में ग्रंथ है और स्फुर धातु तो अकर्मक है जाना थे स्तू ज्ञान धातु तो सकर्मक है तो अभी अगर आप कहते है की बाहर में कोई पदार्थ ही नहीं है फिर यह सकर्मक कैसे हो जाएगा विज्ञानवादी कहते हैं ज्ञान धातु सकर्मक है कहते क्रिया फल कल्पना या भाव अर्थात बाहर में पदार्थों को स्वीकार करके स्वीकार करके अर्थात कल्पना से तो ये कल्पना करके कहते हैं कि ज्ञान धातु सकर्मक हो जाता है स्फूर धातु तो सकर्मक नहीं है दस नंबर टिप्पणी क्रिया फल कल्पन इति ज्ञान क्रियाया ज्ञातता रूपम घटादो दो फलम कल्पय्व इत्य ज्ञान क्रिया के द्वारा घट में ज्ञातता आया घट हो गया ज्ञात और घट में आ जाएगा ज्ञातता ज्ञान होने से पहले घट ज्ञात नहीं था अभी ज्ञान हो गया तो घट ज्ञात हो गया ज्ञात हो गया तो उसमें धर्म रहेगा ज्ञातता ये फल कल्पित्व तथा तो च घटादि निष्ठ ज्ञातता रूप फल व्यधिकरण ज्ञान रूप व्यापार जानाते हैं घटादि में रह ज्ञातता ये ज्ञातता हुआ फल और फल व्यधिकरण जहाँ व्यापार होगा फल व्यधिकरण व्यापार होने से सकर्मक होता है जैसे चैत्र में रह व्यापार और ग्राम में रह फल ये हो गया सकर्मक जहाँ चैत्र में भी व्यापार चैत्र में भी फल हो कहते चैत्र चैत्र सोया है तो व्यापार भी चैत्र में हो रहा है और फल भी चैत्र को मिलेगा इसको कहेंगे अकर्मक तभी ज्ञान धा तुम्हें घटाधिनिष्ठ ज्ञात तथा रूप फल और उसे व्यधिकरण हुआ ज्ञान रूप व्यापार जो की व्यक्ति में रहेगा उस व्यापार वाचक जानाते हैं सकर्मक तुम स्वीकृत क्यों कहते हैं तथे तो व लोक प्रसिद्ध है वस्तुतस्तु विज्ञानम अकर्मकम एवं ये जो ज्ञान को भी आप सकर्म को कह देते हैं लोक में वो भी वस्तुतः अकर्मक ही है ज्ञान धातु भी अकर्मक क्यों कहते हैं बाहर में तो विषय ही नहीं है इसलिए सकर्मको कैसे हो जाएगा ये कार्य का पूरा होने के बाद वेदांत इसका निराकरण करेगा वहां वेदांत और इसका बीच में भेद उसको विचार करेंगे आगे। चित्त अर्थस्पर्शित्व तो ठीका में चित्त से अर्थस्पर्शित्व तो अभाव है अभी तद आभासपर्शित्व सियादी आशंका है चित्त अर्थ का स्पर्श नहीं करता है किंतु तो अर्थ का जो आभास है उसको स्पर्श करेगा जैसे तो हम वहा सर्प वास्तव सर्प को देख नहीं रहे हैं किंतु सर्प का आभास रज्जु में दिखने वाला सर्प उसको तो देखता है इस प्रकार के प्रश्न है तथा तो आभास स्पर्शी तो सियाद आशंक्य श्लोक में उत्तर दिया नर्था तथे नर्थाष तथे अर्थ आभाष भी नहीं है तत्र हेतु मह तो क्यों ये आभास अथवा विषय को स्पर्श नहीं करता उसका हेतु श्लोक में कहते हैं उत्तराध में यतस्च और अभूतो यतचूत अर्थ अभूत अर्थ तो है ही नहीं में प्रथम पदम व्याचे श्लोक का व्याख्यान भाष्यकार आरंभ करते हैं यस्म ना बाह्य निमित्त अतश्चित न संस्पृशति अर्थम बाह्यालम्बन विषय अस्मात क्यूँकी ना नास्ती, नास्ती? बाहर में होने वाला क्या निमित्तम ज्ञान के लिए जो निमित्त है बाहर में पदार्थ कहते हैं वो नहीं है अत इसलिए चित्तम चित्तमर्थ विज्ञान न संस्पृशती अर्थम इसलिए विज्ञान अर्थ को स्पर्श नहीं करता दोनों का बीच में संबंध नहीं है अर्थ क्या है कि वही विषय कहते टीका में विमत चित्तम अर्थाषम अपि न संस्पृशति चित्तवात इति बद्वित पाद विभजते श्लोक का द्वितीय पाद हो गया अर्था, भासं तथे तथ अर्थाष को भी वो स्पर्श नहीं करता तो इसके लिए अभी विज्ञानवादी अनुमान देता है विमतम चित्तम अर्थाभशती योग्य साध्य अर्थाष को भी स्पर्श नहीं करता क्यों क्यूँ चित्तवा स्वप्न चित्त अर्थ को स्पर्श नहीं करता स्वप्न में जो ज्ञान होता है वहाँ विषय है ही नहीं स्वप्न में इसलिए स्वप्न का ज्ञान का विषय के साथ संबंध नहीं है जैसे नहीं है इसी प्रकार जागृत ज्ञान का भी विषय के साथ संबंध नहीं है भाष्य में कहा नापी अर्थाषम चित्व स्वप्न चित्तवत चित्तम न संस्पृशति अर्थाभासम चित्तम अर्थाभास को स्पर्श नहीं करता क्यों चित्त होने से चित्त अर्थात ज्ञान विज्ञान जो होता है अर्थाभाष को भी स्पर्श नहीं करता जैसे स्वप्न में होने वाला ज्ञान टीका में नहीं दृष्टांते तस्य अर्थाभ स्पर्शित्व तसे व तदात्मना भान अभी आप दृष्टांत दे दिए स्वप्न चित्त को जैसे स्वप्न ज्ञान द्रव्य का ग्रहण नहीं करता मतलब द्रव्य के साथ संबंध नहीं होता क्योंकि स्वप्न में कोई द्रव्य है ही नहीं इसी प्रकार की मतलब इसको आप दृष्टांत बनाएं अभी कहते हैं कि दृष्टान्त में वो अर्थसंस्पर्शित्व नहीं दृष्टान्त तस्वर्थ संस्पर्शित्व स्वप्न में विज्ञानवादी कहता है कि ये अर्थाभास को चित्त स्पर्श नहीं करता और उसके लिए दृष्टांत दे दिया कि स्वप्न चित्त उसको विरोध करने वाले बाह्य अर्थवादी कहेगा कि दृष्टान्त में वो अर्थाभास को स्पर्श करता है जो स्वप्नों में जो विज्ञान होता है वो अर्थ को तो स्पर्श नहीं करता अर्थ नहीं है कि अर्थाभ तो को स्पर्श करता है ऐसे बाहर अर्थवादी कहेगा उसको विज्ञानवादी कहता है नहीं दृष्टान्त अर्थाभास स्पर्शित्व स्वप्नों में भी ये ज्ञान अर्थाभास को स्पर्श करता है ऐसा नहीं है अर्थाभ अर्थात नहीं होने पर भी जो दिखना रज्जु में जैसे सर्प उसको स्पर्श नहीं करता क्यों नहीं करता तो वो तदात्मना भाना ये जो स्वप्नों में एक होता है ज्ञान और एक कहेंगे कि अर्थ तो नहीं है किंतु दिखता है कहते हैं अर्थाभस वास। कहें वास्तविक वो अर्थाभ वास पदार्थ तो नहीं है वो चित्त तो ही ज्ञान ही तदाकार हुआ है जिस समय में रज्जु में सर्प देखते हैं तो कहते हैं वेदांति अलग बात कहेंगे बाकी लोग कहते हैं वहां सर्प कुछ नहीं है तो वो वही सर्प का केवल चिंतन करता है सदात्म बानाथ वेदांती वहाँ किन्तु तो अर्थाध्यास स्वीकार करता है अनिर्वचनी स्वीकार करता है तृतीय पाद व्याको अभूत ही क्यों ये सब अर्थ अर्थात को स्पर्श नहीं करता क्योंकि नहीं है अर्थ भी नहीं है अर्थात भी नहीं है भाष्य में अभूत तो ही अभूत तो अर्थात अभिद्यम है ही नहीं जागरिते स्वप्नार्थव एवं बाह्य शब्दादी अर्थो जागृत में भी स्वप्न अर्थवत्त जैसे स्वप्न में कोई अर्थ नहीं होता है इसी प्रकार जागृत में भी कोई अर्थ नहीं है अर्थ कहते बाह्य कौन अर्थ है शब्द आदि शब्द रूप रस घट ई ये सब जो बाह्य अर्थ है वो कुछ जागृत में भी नहीं है क्यों कहते उक्त हेतु उक्त हेतु पहले कह दिया भूत दर्शन अथवा अभूत दर्शन टीका तो में अर्थः अर्थः सन्न तो जाग्रत जाग्रत में जो अर्थ है वो सन्न सन वो सत नहीं होगा अर्थत्वात्त इति अन्मात न ज्ञान से आलम्बन जो विमत अर्थ है जाग्रत अवस्था में वो सन नवती वो विद्यमान नहीं है क्यों कहते हैं अर्थत्वात् सम्प्रति बर्णबद्ध स्वप्न अर्थबद्ध स्वप्न अर्थ स्वप्न में कोई पदार्थ बाहर में है नहीं है तो नहीं होने से जैसे स्पर्श नहीं होता है इसी प्रकार के जागृत अर्थ भी क्यों कहते हैं अर्थ है जागृत में जो अर्थ विषय है वो भी विषय है इति अनुमान न ज्ञान से आलंबनम ज्ञान न कौन कहते हैं विमत्व अर्थ जो पक्ष है जो जागृत अवस्था में अर्थ है वो ज्ञान के लिए आलम्बन नहीं है तो कहते हमको घट ज्ञान हुआ उसके लिए घटो वहाँ है कहते हैं वो नहीं है कुछ केवल घट ज्ञान होता है आगे विमत अर्थ है स्वप्न विषय का ज्ञान जनको न स्विषय ज्ञान जनको नवती भ्रांति विषयत्व प्रतिपन्न बती उत्तम अनुमान स्मार संप्रतिपन्न संप्रतिपन्न शब्दकार से कि सम्यक प्रतिपन्न अगर हमने हम दो आदमी विवाद करते हैं अगर हम केवल देखा है उसने देखा नहीं है इसको सम्यक प्रतिपन्न नहीं कहा जाएगा सम्यक प्रतिपन्न तभी तो कहा जाएगा जब उभयवाधी प्रतिपन्न प्रतिपन्न अर्थ है तो? जब दोनों वादियों के द्वारा ज्ञान तो होगा उसको संप्रतिपन्न कहा जाता है वो दृष्टांत दृष्टांत उभयवादी सम्मत उसी को संप्रतिपन्न कहा जाता है सम्यक प्रतिपन्न दोनों लोग जानते हैं अच्छा जिसमें दोनों लोग स्वीकार कर जाते हैं उसी को दृष्टांत बनाया जाता है अच्छा अभी बाह्यार्थवादी कहता है चौदह नंबर टिप्पणी में ननू प्रतियमान असत्व असिद्धम ये बाहर में अर्थ वो सब दिखते हैं दिखते हैं तो फिर आप कैसे कहेंगे नहीं है हमको दिखता है बाहर में सब पदार्थ है और आप कहेंगे नहीं है तो आगे वेदांति जब इनको खंडन करेगा कहेगा कि आप कहते हैं बाहर में कुछ नहीं है तो फिर ये सब ग्रंथ कुछ नहीं है कहेंगे नहीं है तो फिर ग्रंथ बनाने वाला नहीं है कहें नहीं है तो फिर आपका गुरु भी नहीं है <laughs> तो कुछ नहीं है तो केवल ज्ञान है तो क्या कुछ नहीं है तो आप जिस ग्रंथ के आधार पर आपका दर्शन के आधार पर कहते हैं वो सब तो नहीं है तो नहीं है तो आप किसका आधार पर ये कहते हैं तो इस प्रकार की सब विचार चलता है अच्छा तो अभी पूर्व बाह्य अर्थवादी कहता है कि प्रतियमान है दिखता है आप कैसे कहते हैं असिद्ध मित्र अभी विज्ञानवादी अनुमान देता है टीका में विमत अर्थ स्व विषय ज्ञान जनको न भवती ये जो अर्थ है बाहर में होने वाला घटपट वो स्व विषय ज्ञान जनक वो बाहर में होने वाला घट घट गोट ज्ञान का जनक होगा ऐसा नहीं है क्यों कहते हैं भ्रांति विषय बाहर में होने वाला रज्जु सर्प विषय का ज्ञान का जनक होगा नहीं होगा <coughs> तो क्यों कहते हैं भ्रांति तो भ्रांति विषय होने से इति संप्रतिपन्नवत उक्त अरयती ये अनुमान पहले दिया था उसका स्मरण करवा देते हैं उक्त तो अभूतत्व अभूत दर्शन अभूतदर्शन पूर्वश्लोक में कहा क्या भूतदर्शना तो उसको अभूतदर्शना पद चेद निलते टीका में अर्थजन्ये विज्ञान से अर्थभासजन्यम सशंक्य चतुर्थप आह अगर अर्थ तो नहीं है बाहर में वास्तव पदार्थ नहीं है उसके साथ ज्ञान का संबंध नहीं होता चाहे मान लिए किंतु ये ज्ञान बाहर में जो अर्थाभ है रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ किंतु वहाँ सर्प है वो सर्प का ज्ञान होता है ऐसे मानिए अर्थ नहीं है अर्थाभ है उसका ज्ञान होता है ऐसे मानिए तो कहते हैं वो भी नहीं है असंख्य चतुर्थ पदार्थ भाषा में नापी अर्थाभस अर्थाभास के साथ भी संबंध नहीं होता है क्योंकि अर्थाभ भी नहीं है क्यों कहते चित्तात्थक अच्छा नापी अर्थाभ चित्तात्थक चित्त अर्थात ज्ञान ज्ञान से भिन्न अर्थाभ भी नहीं है क्यूँ चित्तमे वो ही घटादी अर्थवत्त अभास यथा स्वप्ने जागृत में जो घट इत्यादि भान होता है कहते हैं चित्त ही तदाकार तो हो जाता है जैसे स्वप्न में स्वप्न में कोई बाहर में पदार्थ होते हैं नहीं होते हैं किंतु तो चित्त में तो सब दिखता है ज्ञान सब होता है इसी प्रकार के जागृत में भी तो ऐसे ही है ये श्लोक उच्चारण करेंगे छब्बीस मास लोग वैतथ्य प्रकरण आरंभ हुआ था आ, आ, उसका मतलब आवश्यकता था कि आगम के आधार पर स्वप्न को दृष्टांत बना करके आप जागृत को मिथ्या सिद्ध किए आगम के आधार पर पूर्व पक्ष कहा ये स्वप्न क्यों मिथ्या होगा इसलिए वैतथ्य प्रकरण आरंभ हुआ पहले स्वप्न को मिथ्या सिद्ध करने के लिए और वहां युक्ति से ये सिद्ध किया अभी ये जो चतुर्थ प्रकरण है वास्तविक ये चारों प्रकरण का एक समाहार जैसा है इसलिए इस प्रकरण में बहुत सारे श्लोक पूर्व में सब हुआ है अभी ये दोबारा दोबारा आ जाएंगे वे सबको मिला करके और जहां जहां कुछ छूट गया है वो सबको फिर कहने के लिए तो कहीं हो सकता है कि उसी का समान श्लोक ही मिल जाएगा किन्तु समान श्लोक मिल जाने से फिर क्यों इसको दोबारा कहते हैं कहते और थोड़ा कुछ अधिक कहने के लिए तो थोड़ा इसके साथ अंतर आएगा वो भी स्वप्न वो क्या करता था वो स्वप्नों को मिथ्या वेदांति सिद्ध करने चाहता था कि पूर्वपक्ष कहता है कि स्वप्न सत्य है यहाँ पूर्व पक्ष स्वप्न सत्य है ऐसा नहीं कह रहा है ये इतना अंतर है वहां पूर्व पक्षी स्वप्नों को सत्य कहा था सिद्धांति उसको खंडन किया वो स्वप्न सत्य नहीं है यहाँ पूर्व पक्ष भी कह रहा है स्वप्न भी मिथ्या है तो यहाँ पूर्व पक्ष कह रहा है कि बाहर में जागृत अवस्था में पदार्थ नहीं है तो पदार्थ नहीं है उसके लिए पूर्वपक्ष ही दृष्टांत तो दे रहा है स्वप्नों जैसे स्वप्न में नहीं है इसलिए यहाँ पूर्व पक्ष स्वप्नों को मिथ्या मान रहा है वहाँ पूर्व पक्ष स्वप्नों को सत्य सिद्ध करता था ये दोनों में अंतर है पंद्रह में चाहिए कौन सा टिप्पणी पंद्रह भ्रांति विषयत्वम अभ्युपगछता ठीक तो है अर्थाषो अभ्युपगत एव अर्थाभाष पुंगलिंग है नागत अच्छा अच्छा पी उपगत ठीक है चलेगा उपगत अर्थात आ गया, गया। भ्रांति विषयत्वम अगर मानते हैं अर्थाभास तो भी आ गया ना ये ठीक है उपगत क्योंकि आप एक को स्वीकार किए दूसरा भी आ गया उपगत उसको स्वीकार करने का जरूरत नहीं एक स्वीकार कर ले तो दूसरा भी आ गया ये ठीक है अभी छह नंबर टिप्पणी में स्फुर स्फुर में दे देना ना स्फूर्ति तो स्फुर स् होगा ये तुदाति गण्य धातु है पुण्य से तुदा दिव्य स हो जाएगा स्फुरना आगे भिन्न पद है प्रतियमान विज्ञानम स्फुरिना अलग पद है के द्वारा स्फुरिना प्रतीयमान है ना स्फुरना अलग पद है प्रतीयमान अलग पद है प्रतीयमान विज्ञानम ये अलग पद है आगे आठ नंबर टिप्पणी त स्फुरति प्रतीत विज्ञान से स्फुर र होना चाहिए ठीक है आगे स्फुर होगा अभी नया का आकार के बीच में कहेगा ज्ञान से आघटिका में ज्ञान से शालंबन तो अभाव है तस्य तो तथा तो प्रथा भ्रांतिर्भवत नयाय को भी कह रहे हैं विज्ञानवादी बाह्यर्थवादी का विवाद में नयायी को बीच में कह रहा है ज्ञान अगर स्वलंबन नहीं होगा अर्थात ज्ञान का अगर विषय नहीं होगा तस्य तो तथा तो प्रथा ज्ञान के लिए विषय नहीं है किंतु ज्ञान विषयाकार है घट नहीं है किंतु घटाकार है अगर ऐसा है तो यथार्थ ज्ञान होगा भ्रांति होगा तो भ्रांतिर्भव और भ्रांतिश अगर आपको रज्जु में सर्प का भ्रांति होगी जो जीवन में कभी सर्प देखा ही नहीं जिसको सर्प का ज्ञान कभी है ही नहीं उसको रज्जु में सर्प दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा तो कहते हैं भ्रांतिश अभ्रांति प्रतियोगिनी भ्रांति अगर हो रहा है तो पहले कहीं एक अभ्रांति उसको वास्तव में देखा था ऐसा नया एक लोग कहेंगे इति अन्यथा ख्याति में एक लोग अन्यथा ख्याति मानते हैं अन्यथा ख्याति अर्थात अन्य प्रकार ज्ञान होना है वहां रज्जू किन्तु सर्व प्रकार ज्ञान होना अन्यथा ख्याति अन्यथा का अर्थ अन्य प्रकार ज्ञान तो ये नया एक कभी कहता है अर्थात तो तो आपको अगर आप उसको भ्रांति बोल करके कहेंगे आपको वास्तव पदार्थ मानना पड़ेगा रज्जु में सर्प भ्रांति हो रहे कहेंगे तो वास्तव सर्प कहीं है नहीं तो यहाँ कैसे भ्रांति हो जाएगी ये न एक लोग कहते हैं ऐसा कहने से विज्ञानवादी उत्तर देता है निमित्तं निमित्त सदाचित संस्कृत्य ध्वसु त्रिशु अनियमित विपरयास कथम तस् भविष्यति सदा ध सदाचित न संस्पृश कथम तपरियास भविष्यति विज्ञानवादी भी कह अभी गहराए त्रिशु अध्वसु अध्वसु अध्अ मार्ग तीन मार्ग में चित्त तीन मार्गों में चलता है एक वर्तमान काल का एक अतीत काल का और भविष्यत काल का तो ये तीनों काल में चित्तम सदा अर्थात कभी भी निमित्तम न संस्पृशती चित्त तीनों काल में अतीत में भी वर्तमान में भी भविष्यत में भी कभी भी विषय के साथ ज्ञान का संबंध होता ही नहीं जब विषय के साथ ज्ञान का संबंध होता ही नहीं कभी तो कथम तसे अनियमित विपरियास भविष्यति। निमित्त हो वहाँ एक अर्थात तो पदार्थ हो तभी वो दूसरे आकार से दिख सकता है दिख सकता है तब तो भ्रांति हो सकती है अगर बाहर में कोई पदार्थ ही नहीं है तो फिर उसको भ्रांति अर्थात विपरियास कैसे हो जाएगा अर्थात कहने का है कि ये जो अन्यथावादी वाले कहता था आपको भ्रांति होता है तो कहीं ना कहीं वास्तव पदार्थ तो होना पड़ेगा तो ये विज्ञानवादी कहता है कि उसका विपरियास विपरयास भ्रांति कभी होती ही नहीं तो रज्जु है सर्प दिखे गया तो भ्रांति कुछ नहीं है सर्प है उसका ये चिंतन करता है उसको भ्रांति कहेंगे तो ये विज्ञानवादी कहता है तो इसको भ्रांति क्यों कहेंगे जहाँ भ्रांति का बात आएगा वहाँ आप कहेंगे कि आपको एक कहीं सत्य पदार्थ होना पड़ेगा ये भ्रांति ही नहीं है ये तो केवल यहाँ चलता है तो चलने से उसको भ्रांति नहीं कहा जाएगी हम वेदांत मानते हैं ये विज्ञानवादी और वेदांत तो इस जगह में समान नहीं होते हैं चाहिए उनका तो भ्रांति नहीं अधिष्ठान क्यों चाहिए भ्रांति भी ये वही कहता है कथम तस्य तो से भविष्यति थी भ्रांति कैसे होगा निमित्त तो ही है नहीं भ्रांति का क्योंकि भ्रांति के लिए निमित्त तो है कि कहीं सत्य होगा तो कहीं मिथ्या देखेगा अ तो कहीं सत्य है ही नहीं तो फिर भ्रांति का है विज्ञानवादी को भ्रांति ही नहीं है कहते तो हैं अच्छा ठीक है मैं ज्ञान से वस्तु तो अर्थस्पर्शी तो अभाव तद तो वासना अभावत तो कहते हैं भ्रांति कब हो जाती है संस्कार आप कहते थे, थे ना उसी का उत्तर देते हैं वासना हो सर्प का संस्कार हो रज्जु में सर्प देख ले सकता है आज जिसको सर्प का संस्कार ही नहीं है वो रज्जु में सर्प कैसे देखेगा तब तो कालत्र ज्ञान से वस्तुत्व अर्थ स्पर्शित्व तो अभाव है अर्थ तो के साथ संबंध नहीं होता था तद तो वासना अभावत वासना भी नहीं है नहीं होने से तजनया तो न अन्यथा ख्याति अन्य अन्यथा ख्याति ख्याति हो गया न तो अन्यथा ख्याति सिद्ध्य तृतीय पंक्ति में टीका में अगर वासना ही नहीं है फिर अन्यथा ख्याति कैसा होगा अन्यथा ख्याति अर्थात अन्य प्रकार से दिख जाना रज्जु सर्प प्रकार से दिख जाना और सर्प का संस्कार ही नहीं है कैसे दिख जाएगा तो नहीं दिखेगा कहते हैं भ्रांति विधांतरेणी भविष्य अनियमित तो भ्रांति विधांतरण पे भविष्य ये जो आप कहते हैं कि भ्रांति होने के लिए कहीं एक सत्य पदार्थ होना चाहिए सत्य सर्प देखा होगा तो भ्रांति सर्प फिर होगा रज्जु में तो अभी विज्ञानवादी कहते हैं इसको जो आप भ्रांति कहते हैं उसके लिए कोई सत्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है कैसे होगा दस नौ नंबर टिप्पणी विधांत ऋण पूर्व पूर्व भ्रम जन्य संस्कारण इत्यर्थ पहले उसको भ्रम हुआ था फिर आगे उसी ब्रह्म से भ्रम हो जाएगा इसी प्रकार की होगा इसलिए बाहर में बिल्कुल सत्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है ये तो विज्ञानवादी कह रहा है भ्रम को स्वीकार करके अर्थात तो न्यायिकों को आधा खंडन करता है किन्तु तो विज्ञानवादी कहता है कि वास्तविक ये भ्रांति ही नहीं है उसका मतलब अच्छा और भ्रांति स्तू कहता है वो तो आप कहते हैं कि भ्रांति होने के लिए एक सत्य पदार्थ चाहिए सत्य पदार्थ के बिना भी भ्रांति हो सकता है विज्ञानवादी कह रहे हैं भ्रांति है। स्तू विधांतरण पूर्व भ्रांति से फिर भ्रांति फिर भ्रांति जो कभी सत्य सर्प देखा नहीं कभी चित्र में देखा है तो में वो चित्र में सर्प व सत्य सर्प है चित्रों में नहीं है जो चित्रों में सर्प देखा वो कभी रज्जु में देख सकता है तो फिर कहा सत्य सर्प की आवश्यकता है कोई कुछ कल्पित तो चित्र बना दे जाए पदार्थ और आगे आप कहीं है कि अंधेरा में जा रहे हैं झाड़ी में वो पदार्थ आपको आ जाएगा ये भूत कितने लोग देखे हैं अंधेरा होने से सबको कैसे भूत आक्रमण करता है तो जैसे होता है इसी प्रकार की ऐसे भाष्य में ए श्लोक में अनिमित्त तो अनियमित निमित्त नहीं होने पर भी ये अनिमित्त विपर्यास अनियमित विपर्यास खत्म अनिमित्त से भी विपर्यास हो सकता है निमित्त चाहिए नहीं विपर्यास के लिए और अनिमित्त विपर्यास भी, भी कैसे होगा ये सिर्फ विज्ञानवादी कह रहे टीका में श्लोक व्यावर तो कर कुछ, कुछ तो जो कुछ भी नहीं है बोलते हैं मतलब वेदांती कम से ज्ञान ये लोग अविद्या को मानते हैं हैं कहते हैं कि की अविद्या से ही ये ज्ञान इस इस प्रकार के रूप में लेगात तो बाकी तो कुछ भी नहीं तो ये जो वेदांती अंतिम में पहुंच करके ये कहते हैं कि अगर वेदांती भी बाहर पदार्थों को निराकरण करता है अर्थात पार्थिक दृष्टि से व्यावहार दृष्टि से निराकरण नहीं करेगा पारमार्थिक दृष्टि से जगत नहीं है नहीं है तो आप खाली कहते हैं कि शुद्ध ब्रह्म ये शुद्ध ब्रह्म में ये जगत का उत्पत्ति पहले होगा कैसे हम लोग कह देते हैं वेदांती कह देता है कि माया से हो जाएगा जो उत्तर ये वही उत्तर होगा कुछ भी नहीं है केवल ब्रह्म इतना बड़ा जगत आ जाता है प्रश्न पूछने से कहेंगे पूर्वकल्प में जैसा था ऐसे हो गया तो पूर्व कल्प से इस कल्प तक तो अभिद्या रह रहा है इसी प्रकार की वो लोग भी अभिद्या स्वीकार करते हैं भाष्य में नु विपरियास तरी असती घटा तऊ घटाभासता चित्त तो विपरियास तरी अर्थात विज्ञानवादी को वाह्यर्थवादी कह रहा है न्यायिक न्यायिक कर है तरी विपर्यास अर्थात अगर ये पदार्थ नहीं है किंतु भान होता है तो ये विपर्यास ही है तो असती घटाद घटादि आभासता चित्त इसी को ही तो विपर्यास कहते हैं, घट नहीं होने पर भी घट का ज्ञान होना इसी को ही तो विपर्यास कहते हैं न कह रहा है तथा तो चती अगर विपर्यास मान लेंगे तो अविपर्यास कुचित वक्तव्य कहीं तो न कहीं आपको वास्तव पदार्थ मानना पड़ेगा ए टिका ये नया एक कह रहा है टीका में यदि घटादि बाह्यर्थ न गृह्यस्म असति तदा ज्ञान घटादी घटादि बाह्योर्थ अगर नहीं है तो न गृहते वास्तव घटादी बाह्योर्थ नहीं है तक तस्मी असत्य वो तद आभासता ज्ञान से घट नहीं होने पर भी घट में ज्ञान का आभास अर्थात घट ज्ञानाकार हुआ है ज्ञान घटाकार हुआ है घट नहीं होने पर भी घटाकार ज्ञान अगर हो रहा है इसी को ही कहा जाता है विपर्यास तरी तस्मिन औसत एव असत अर्थात घट असत्य घट नहीं होने पर भी तद आभासता ज्ञान तद घट घटाभाष तथा ज्ञान ज्ञान घटाकार होना यही तो विपर्यास है विपर्यासा भ्रांति घट नहीं होने पर भी घट ज्ञान होना सर्प नहीं होने पर भी सर्प ज्ञान होगा इसी को तो विपर्यास कहते हैं और इसको भाष्यकार ने कहे अतस्मिन तदबुद्धेर तथा तो अतस्मिन जो नहीं है तदबुद्धि उस प्रकार की ज्ञान होना सर्प नहीं है किन्तु सर्प प्रकार की ज्ञान होना यही तो विपर्यास है विपर्यास स्वीकृत क्वचिदी अपरियास वक्तव्य है अगर आप विपरियास मानते हैं तो कहीं ना कहीं अविपरियास मानना पड़ेगा विपरयास भ्रांति भ्रांति को मानते हैं तो कहीं ना कहीं वास्तव मानना पड़ेगा क्यों कहते हैं भ्रांतिर अभ्रांति पूर्वक अन्यथा ख्यातिरिष्टत्व न्यायिक कह रहे हैं भ्रांति अगर हो रहा है तो और अभ्रांति कहीं सत्य ज्ञान होना चाहिए सत्य सर्प देखा है तो फिर ये ब्रह्म सर्प देखेगा ऐसे न्यायिक कहने से उत्तर देता है विज्ञानवादी तत्र पूर्वार्ध योजना या परिहरती सिद्धांत सिद्ध, मतलब विज्ञानवादी विज्ञानवादी न्यायिक का परिहार करता है क्योंकि न्यायिक बाहर पदार्थों को सिद्ध करता है विज्ञानवादी उसको खंडन करेगा भाष्य में अत्र उच्चते विषय ज्ञान के लिए ज्ञानकली नया कहता है अतीत अनागतर्तमानधसु त्रिशु अपि सदा चित न संस्पृशती अतीत वर्तमान तीनों काल में चित्त कभी भी विषय को स्पर्श करता ही नहीं ठीक है मैं उत्तर अर्थम उत्तरार्ध योजनया साधयति जो कहा तीनों काल में ज्ञान का विषय के साथ कोई संबंध नहीं है बाहर में विषय है ही नहीं इसको उत्तरार्ध का व्याख्यान करके निश्चय करवाते हैं भाष्य में यदि ही कोचित संस्पृशित सो अभिपर्यास परमार्थत यदि ही कोचित संस्पृशत अगर चित्त कहीं विषय को स्पर्श करेगा तो चित्त अगर विषय को स्पर्श करेगा तो वो तो अभिपर्यास अर्थात प्रमा तो प्रमा होगा वो परमार्थ तो वास्तविक परमार्थ हो जाएगा अत तद अपेक्ष या असति घटे घटाभाष था विपर्यास विज्ञानवादी कहता है ज्ञान अगर कभी भी पदार्थ को स्पर्श करेगा तो आपको वास्तव ज्ञान होगा वास्तव ज्ञान होने से अतः उसको अपेक्षा करके पदार्थ नहीं होने पर भी कभी उसका ज्ञान हो जाएगा वास्तव सर्प कभी ज्ञान होगा तब उसका संस्कार बनेगा फिर सर्प नहीं होने पर भी कभी रज्जु में भी उसका ज्ञान हो सकता है उसको आप विपर्यास भ्रम कहेंगे घटे घटावासता विपर्यास्यात न तो तद अस्थि ये कभी होता ही नहीं है क्यों चित्त से अर्थ असंस्पर्शनम चित्त चित्त से अर्थ संस्पर्शनम न तो तद कदाचित अभी वो कभी भी नहीं है क्या नहीं है उसी को कहते हैं चित्त से संस्पर्शनम चित्त का अर्थ के साथ संबंध ये कभी है ही नहीं चित्त का अर्थ के साथ संबंध होता तो आप उसको वास्तव ज्ञान कहते वास्तव ज्ञान होने से अन्यत्र कहीं उसका फिर भ्रांति हो सकती है किंतु चित्त का विषय के साथ कभी संबंध होता ही नहीं इसलिए वास्तव ज्ञान है ही नहीं अब वास्तव ज्ञान नहीं है तो फिर भ्रांति कहाँ से आएगा फिर भ्रांति भी नहीं होता है तस्माद अनिमितो विपर्यास कथम तस्य से भविष्य चित्त के लिए विपर्यास के लिए जो निमित्त होना चाहिए कोई वास्तव पदार्थ वो अगर है ही नहीं फिर तस् चित्त कथम विपरियास भविष्यति? फिर ये भ्रांति होगी कहाँ से कही वास्तव पदार्थ है ही नहीं न कथित विपरियासो हो इति अभिप्राय विज्ञानवादी कहता है फिर किसी प्रकार की ये विपरयास भ्रांति होता ही नहीं क्योंकि बाहर में विषय है ही नहीं ठीक टीका में अभ्रांतर अभावत असंभव है असती घटादो घटादी आभासता ज्ञान से कथम निर्वहती इति आसंख्य आह अभ्रांतर अभावत आपको कहीं वास्तव ज्ञान हुआ नहीं वास्तव ज्ञान हुआ नहीं तो फिर भ्रांति होगी नहीं होगा असंभवे भ्रांतेर भ्रांति का भी असंभव होने से तो अभी वास्तव ज्ञान नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ कहते पदार्थ नहीं है वास्तव ज्ञान नहीं हुआ तो भ्रांति भी नहीं होगी तो असदी घटादो घटादी आभासता फिर घटो इत्यादि कुछ नहीं है फिर ज्ञान में जो घटादी आभास होता है घटा ज्ञान घट ज्ञान होता है कथम निर्वहती फिर ये घट ज्ञान होता कैसे वास्तव घट नहीं है इसलिए भ्रांति घट ज्ञान भी नहीं होगा फिर ज्ञान ये ज्ञान घटा होता कैसे ये प्रश्न अभी पूर्व पक्ष होने से नया क्यों कह सकते हैं तो ये विज्ञानवादी उत्तर देता है भाष्य में अयम है वही स्वभाव चित्त उत असति निमित्ते घटादो तदव अवभाषण ये उसका सिद्धांत कहता है अयम है वही चित्तस्य स्वभाव ये ही ज्ञान का स्वभाव है क्या स्वभाव है कहते हैं कि ये यद उत असति निमित्ते घटादो घटादि निमित्त नहीं होने पर भी तदवद अवभाषण घट नहीं होने पर भी घटाकार होना यही चित्त का स्वभाव है ज्ञान का स्वभाव है स्वभाव अर्थात इसी को अविद्या बोलकर के कह कर देते हैं संवृतम अविद्या को कहते हैं हम लोग टीका में स्वभाव शब्दे न अविद्या उचित वो लोग भी अविद्या मानते हैं जैसे वेदांति कहता है ब्रह्मो अगर शुद्ध है ये जगत कैसे आ जाएगा अरे विद्या इसी प्रकार ये भी लोग भी कहते हैं तो ये चित्त का स्वभाव है ये विषय नहीं होने पर भी नाना प्रकार हो जाना ये उसका स्वभाव है नहीं और भ्रांति और अभ्रांति पूर्विका का इति नियम और दूसरा बात है भ्रांति होने के लिए कोई अभ्रांति ज्ञान होना चाहिए रज्जु में सर्प देखने के लिए कोई पहले वास्तव सर्प देखा होना चाहिए वो कभी नहीं होगा ये आजकल जो सब बड़े बड़े नगर में सब बच्चे होते हैं ना ये तो संदेह कभी वो लोग जीवन में सर्प देखे काम <laughs> देखे तो ये संभव तने कभी उसका माता पिता चिड़िया घर में ले जाएंगे तो किंतु वो लोग सब देख करके ये सर्प है ये काट सकता है ये सब जानते हैं नहीं जानते हैं बिल्कुल जान लेते हैं मतलब पूर्व जन्म में हाँ ये कह सकते है पूर्वजन्म का संस्कार है में भ्रांति न विपर्यास अध्यास अतस्मिन तद्बुद्धि इसका कारण हो जाएगा विद्या। अच्छा अविद्यागे ठीक है हमें स विषयाणाम भ्रमाणाम अविद्या तो अभ्युपगमत तो स विषय भ्रम अर्थात ऐसे भ्रम हो रहा है जिसमें विषय भी है ऐसे ब्रम अविद्या है अविद्या से ये सब हो सकता है अभिभव मत इत्य अर्थात ये विज्ञानवादी भी कहते हैं कुछ बाहर में पदार्थ नहीं है ज्ञान नानाकार होता है ये अविद्या से ऐसे हो जाता है जैसे वेदांतिक कहता है बाहर में कोई जगत कुछ नहीं है केवल ब्रह्म ही है ये सब दिखता है कैसे कहते अविद्या से होता है ये सताईस मसलोक उच्चारण करेंगे तो तो आ, ये विज्ञानवादी भी दो ज्ञान मानते हैं एक आलोय विज्ञान है कि विषय विज्ञान और दोनों क्षेणी हैं है आलोय विज्ञान जो है अहम अहम इस प्रकार की और विषय विज्ञान कभी घट ज्ञान कभी पट ज्ञान अति ज्ञान पर्वत ज्ञान ये दोनों संतान चलते हैं प्रवाह चलते हैं वेदांति भी कहता है एक साक्षी और एक वृत्ति ज्ञान ये जो वृत्ति ज्ञान है ये घटाकारो पटाकारो नदी आकार पर्वताकार ये सब होते रहेगा ये दोनों समान कहते हैं विज्ञानवादी और वेदांति किन्तु वेदांति जो साक्षी को कहते हैं उसको नित्य कहता है ये लोग जो अलव विज्ञान को कहते हैं उसको क्षण जो कहते हैं ये दो चीज हुआ जैसे उनका विषय विज्ञान है वेदांतियों का वृत्ति ज्ञान है वो दोनों विषयों को संबंध करते हैं मतलब ये दोनों विषयाकार होते हैं विषयाकार होते हैं किंतु वेदांति कहता है कि ये जो ज्ञान विषयाकार होता है ज्ञान भी व्यावहारिक है विषय भी व्यावहारिक है विषय है तभी तो हमको वृत्ति ज्ञान होता है जो ब्रह्म ज्ञान वो नहीं जो वृत्ति ज्ञान है वो तो विषय सापेक्ष है वहां वो लोग कहते हैं जो वृत्ति ज्ञान है वो विषय निरपेक्ष है ये दोनों में और अंतर है अभी प्रमाण क्या हो कहा कि बाहर में विषय नहीं है अर्थ भी नहीं है अर्थावास भी नहीं है ये जगह में दोनों अलग हो जाते हैं वेदांतिक कहता है कि अगर आप विषय नहीं मानते हैं तब आप ये ज्ञान को भी मत मानिए आपका आलोय विज्ञान है ठीक है वो है किंतु अगर विषय नहीं है तो यह ज्ञान नहीं है वेदांति कहता है ब्रह्म है तो ठीक है अगर जगत नहीं है तो फिर जगत आकार ज्ञान नहीं है वृत्ति ज्ञान नहीं है ये और इतना अंतर आता है तो वो लोग कहते हैं कि विषय नहीं है किंतु विषय ज्ञान होता है कैसे होता है अविद्या से कह दिया वेदांति भी कहता है कि अविद्या से हुआ किंतु वेदांत कहता है कि अविद्या से ये विषय ज्ञान भी अविद्या है विषय भी अविद्या विषय ज्ञान भी अविद्या इसलिए मतलब वेदांति जो बाह्यर्थवाद को विज्ञानवाद को खंडन करेगा ये तर्क देगा बाह्य अर्थ नहीं मानना है तो विषय विज्ञान नहीं मानना है मानेंगे तो फिर बाह्यर्थवादी जो कहते हैं वो मानिए विषय विज्ञान मानेंगे तो बाह्य अर्थ मानिए ये वेदांति कह करके विज्ञानवाद को खंडन कर देगा यह कहेगा और आलय विज्ञान आप कहेंगे उसको आप क्षणिक नहीं कह पाएंगे क्षणिक कहेंगे तो ये विषय विज्ञान को अनुभव कौन करेगा कोई एक नित्य पदार्थ रहना चाहिए जो चलाए मानव पदार्थ को जानने वाला ये भी चलता है वो भी चलता है ये कैसे उसको जानेगा तो इसलिए कोई एक स्थिर पदार्थ हम खड़े हैं तो जा रहे हैं सब हम देखते रहेंगे और हम भी अगर उन्हीं के साथ चल रहे हैं तो कैसे हम बहुत सारे को देखेंगे ये वेदांति उनको खंडन करेगा आलय विज्ञान को नित्य को और विषय विज्ञान भी मानते हो तो बाह्य अर्थ तो मानो बाह्य अर्थ तो नहीं मानते हो तो विषय विज्ञान मत मानो ये बदानते खंड ओम पूर्ण आगे चार दिन अवकाश रहेगा ओम पूर्ण मद पूर्ण मिद पूर्ण